श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी अगर कोई मनुष्य अपने ब्रह्म भाव को मूर्ति के सहारे अधिक सरलता से अनुभव कर सकता है तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा और जब वह उस अवस्था से परे पहुंच गया है तब भी उसके लिए मूर्ति पूजा को भ्रमात्मक कहना उचित नहीं है हिंदू की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सत्य की ओर नहीं जा रहा है वह तो सत्य से सत्य की ओर निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है हिंदू धर्म से उद्धृत स्वामी जी ने कहा सभी के लिए एक नियम नहीं हो सकता ईश्वर एक है परंतु वे भक्तों के पास अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं हिंदू इस बात को समझते हैं विभिन्नता में एकता यही प्रकृति की रचना है और हिंदुओं ने इसे भली भांति पहचाना है अन्य धर्मों में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है वे तो समाज के सामने केवल एक ही नाप की कमीज़ रख देते हैं जो राम श्याम हरि सबके शरीर में जबरदस्ती ठीक होनी चाहिए और यदि वह कमीज़ राम या शाम के शरीर में ठीक नहीं बैठती तो उसे नंगे बदन बिना कमीज़ के ही रहना होगा हिंदुओं ने यह जान लिया है निरपेक्ष ब्रम्ह तत्व की उपलब्धि धारणा या प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे से ही हो सकता है हिंदू धर्म से उद्धृत